माता स्वरूपम माता स्वरूप देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम बोल माता आदि सती जगजनी जगदमाते की आज विजयदशमी के इस महत्वपूर्ण पर्व पर मैं अपने समस्त शिष्यों कार्यकर्ताओं भक्तों को हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ आज इस शिविर का आखिरी दिन और विजयदशमी पर्व है सौभाग्यशाली वह भक्त होते हैं जो विजयदशमी जैसे पर्व पर उन महत्वपूर्ण क्षणों पर अपना समय व्यतीत कर रहे होते हैं जो ऊर्जा के अर्जन में समय व्यतीत हो रहा हो शक्ति अर्जन में समय व्यतीत हो रहा हो विजयदशमी का तात्पर्य है कि विजय पर्व विजय पर्व यदि हम भटकाओं के मार्गों में चले जाए केवल उत्सवों में लग जाए उत्सव मनाने लग जाएं, रावण के पुतले बनाकर फूकने में लग जाएं, तो एक ऐसा विजयदशमी पर्व है हमारी विचारधारा जैसे दृश्यों को देखती है वैसे ही विचार हमारे अंदर बनने लगते हैं हम रावण के पुतले को फूकते हैं मेले लगाते हैं होल्ला मचता है नाना प्रकार के विषय विकार की भावनाएं उस तरह के वातावरण में पनपने लगती हैं तो विजयदशमी पर्व जो हमारे लिए शक्ति का प्रतीक होता है ऊर्जा का प्रतीक होता है कुछ अर्जित करने का दिवस होता है उस दिवस हम एक पल के लिए भी एकाग्र होकर के सत्य की ओर सोच ही नहीं पाते हो सकता है वह विचारधारा उस वक्त इसी विचारधारा से रखी गई थी कि रावण दहन का एक कार्यक्रम रखा जाएगा कि लोगों के विचार घूमेंगे राम की ओर घूमेंगे सत्य की ओर घूमेंगे समाज समझ सकेगा कि असत्य पर सत्य की विजय किस प्रकार होती है मगर वह प्रवाह है जिस तरह मैंने बार बार कहा कि पूर्व के चिंतनों में जो मैंने आप लोगों को चिंतन दिया कि कृष्ण के आराधक कृष्ण के ज्ञान से भटक कर करके कृष्ण की केवल रास लीलाओं में रथ होकर के रह गए नाच गाने में रथ होकर के रह गए और समाज के पतन का प्रतीक आप लोग स्वतः देखते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी साड़ी पहन करके चूड़ियां पहन करके नाच रहे हैं यह केवल उनकी मानसिक विकृति है पतन का यही कारण है मैंने दो दिन के पूर्व के चिंतनों में आप लोगों को यह ज्ञान बताया यह मार्ग बताया कि जो सत्य है कि जिस तरह हमारे एक माता एक पिता होगी उसी तरह हमारी आत्मा की जननी भी एक ही होगी कोई उसे देख सके या न देख सके मगर सत्य यही है जिस दिन उस सत्य तक कोई पहुंचेगा तो इस सत्य को यह स्वीकार करके मानेगा मैंने आप लोगों को जानकारी दी कि धर्म क्या है और दान क्या है दान के बारे में पुनः एक बार बताना चाहूंगा क्योंकि कुछ शिष्य प्रातः उपस्थित हुए हैं कुछ रात्रि तक पहुंच पाए थे जिनका उद्देश्य केवल दीक्षा प्राप्त करने का था जिसका दृश्य आप स्वतः देख सकते हैं कि जहां कल की भीड़ फैंकाल आवश्यकता से अधिक थी मैंने बार बार का भटकाव क्यों होता है उस बिंदु पर विचार ले जाना चाहता हूं कि आप लोगों को फल मिल जाए बस हमारा कार्य हो गया रिश्ता निभाना आप लोगों को जो रिश्ता निभाने मैंने बार बार कहा था कि जन्म में माता पिता जहां प्रेम शब्द आता है मैंने इसके बारे में भी जानकारी दी थी कि प्रेम शब्द का यदि उच्चारण हो जाए तो केवल एक विचारधारा घूमती या तो प्रेमी प्रेमिका का प्रेम या तो पति पत्नी का प्रेम उस प्रेम की गहराई में आप डूब ही नहीं पाते कि माता पिता का भी एक प्रेम होता है भाई बंधुओं का भी एक प्रेम होता है इष्ट का भी एक प्रेम होता है गुरु का भी एक प्रेम होता है जो प्रेम संबंध हजारों संबंधों से जुड़ा हुआ है उस तरफ हमारी आपकी किसी की निगाहें नहीं जाती मगर जो केवल दो रिश्तों से प्रेम शब्द जुड़ जाता है जिसे वासनात्मक मार्ग कहते हैं उस प्रेम की धारों को भटका करके वहां पर पहुंचा दिया गया उसी प्रकार कि जिस तरह मैंने बार बार कहा कि यह चिंतन लोगों का आ रहा था कि उस प्रकट सत्ता की आराधना का इतना वर्णन वेदों पुराणों में क्यों नहीं किया गया उसके रहस्य मैंने संक्षिप्त रूप से जानकारी कल और परसों दिया कि क्यों भटकाव आया सदैव आपको स्मरण रखने की जरूरत है कि समाज की यह मानसिकता कि अगर हमें एक किसी पत्थर को पूजने से हमें वहां से कुछ फल मिल जाए तो हमें केवल पत्थर हमारे लिए सरोपरि है हम इस चीज को भूल जाते हैं कि अगर हमको पड़ोसी हम हमको कुछ मान सम्मान देने लगे तो हमें उसे अपने बाप से भी ज्यादा महत्व तो दे देते हैं ये समाज में हो रहा है रिश्ते कितने निभाए जाते हैं कहीं न कहीं भटकाव है हो सकता है कि गलतियां हों मगर वो गलतियां केवल एक पक्ष से नहीं होती यदि हम वास्तविकता के सत्य के विचारधाराओं को प्रारंभ से ही पकड़ करके रखें कि इस जगत में जब हमारा जन्म होता है तो माता पिता का रिश्ता प्रकट सत्ता हमें सबसे पहला रिश्ता प्रदान करती है और इस रिश्ते में कमजोरी क्यों आती है जो जो हम बड़े होते चले जाते हैं हमारे विषय विकार पनपने लगते हैं हमारा तमोगुणु स्वरूप उभरने लगता है जब तक हम छोटे रहते हैं वही माता पिता की गोदी हमें प्रिय लगती है उनका स्नेही हाथ हमें आनंद और तृप्ति देता है मगर फिर वह आनंद और तृप्ति वहां से बहुत कोसों दूर होती चली जाती है माता पिता के आनंद और तृप्ति देने में कोई कमी नहीं रहती उनकी चेतना तरंगों में कोई कमी नहीं रहती पुत्रों के प्रति इफने में उनके कोई कमी नहीं रहती मगर गर भटकाव आता है पुत्रों में क्यों उनकी अपनी विचारधारा पनपने लगती है विचारधारा अपनी पनपाओ अनुचित नहीं है सोच अपनी रखो अनुचित नहीं है मगर सत्य की सोच से सदैव जोड़ करके रखो मैंने बार बार कहा जब तक आप उस प्रेम की उस दिशा दिशाधारा को समझेंगे नहीं जब तक आपके अंदर भटकाव आता ही जाएगा गुरु दीक्षा आपने प्राप्त कर लिया वो हमारे घर का जरूरी कार्य है सैकड़ों लोग सुबह से वहां प्रातः से मैंने बार बार कहा जहां मैं ढाई बजे से नित्य जपता हूं साधना आराधना करता हूं और सुबह से साढ़े चार घंटे यहां तीन हजार के आसपास लगभग श्री भक्तों ने दीक्षा प्राप्त की वह दीक्षा का कार्यक्रम बारह बजे तक चलता रहा घंटे भर वहां अंदर जाता हूं तो अन्य व्यवस्थाओं का भी चिंतन निर्देशन मार्गदर्शन देना पड़ता है उस बीच में भी सैकड़ों लोग मिलने की अपेक्षा करते हैं मगर मैं चाह करके भी एक व्यक्ति से मिल नहीं पाता हूं इतना सीमित समय रहता है और उसके बाद पुनः स्नान ध्यान पूजन करने के बाद आपके समक्ष आकर बैठ जाता हूं शक्ति साधना में जब चेतना तरंगे समाज को प्रवाहित की जाती है तो चेतना तरंगें प्रवाहित कर देने के बाद जब साधक एकांत में जाता है तो जिस तरह कपड़े को निचोड़ दिया जाता है उस तरह शरीर के अंदर से जब चेतना चूंकि अगर समाज के अनेकों साधु संत्या की बात नहीं करता कि जब वो पे उपस्थित होते हैं आप लोगों के क्षेत्रों में जाएंगे आप लोगों के घरों में जाएंगे दो चार दिन गुजारेंगे तो एक आध किलो उनका वजन बढ़ जाएगा मगर आपका गुरु जब चेतना तरंगे प्रवाहित करता है तो अपनी ऊर्जा को समाज में बांटता है इस शरीर की चेतना को बांटता है उस चरम अवस्था में अपने शरीर को ले जाता है और इस शरीर की तरंगें बांट करके अपने शरीर को रिक्त करने का प्रयास करता है जो अपनी साधना उपासना रहती है उसको आप लोगों में बांटता है विज्ञान इसका जब भी परीक्षण करना चाहे शरीर में परीक्षण करके देख सकता है कि शरीर की चेतना को जिस तरह मैंने बार बार कहा कि तलवार तलवार की धार में चलना आसान हो सकता है मगर चेतना को किस तरह कायम रखना पड़ता है कि छोटे छोटे विचार छोटे छोटे कार्यों छोटे छोटे चिंतनों से वह चेतना यदि ऊपर तक चढ़ चुकी होती तो प्रभावित होती है मैं अगर चाहूं तो आधे घंटे एक करोड़ लेकर के लेट नहीं सकता अगर चैतन्य अवस्था में हूं जिस तरह एक छोटे हुए बच्चे शिष्य को संभालना पड़ता है उस तरह अपनी चेतना को बराबर संभाल करके रखना पड़ता है वह एक ऊर्जा होती है एक प्रवाह होती है एक तरंग होती है हमारी चेतना और हमारी चेतना जिस तरह चाहेगी हमको उस तरह अपने आप को ढालना पड़ता है बड़ा कठिन कार्य होता है चूंकि ध्यान की गहराई में जब साधक डूब जाता है उसे तृप्ति आनंद और चैतन्यता प्राप्त होती है ऊर्जा प्राप्त होती है मगर वही जब ध्यान की क्रिया को लिए भी रहता है और आधे क्रम में ध्यान की क्रिया होती है और समाज के प्रति कुछ कार्य कर रहा होता है तो ध्यान की प्रक्रिया की विपरीतता होती है इसलिए उच्च कोट के जितने योगी सन्यासी रहे हैं उन्होंने यही कहा है कि अगर चैतन्यवस्था प्राप्त हो जाए तो या तो समाज का त्याग कर दो कहीं एकांत स्थान में चले जाओ या अपने शरीर का त्याग कर दो यह उनकी मजबूरी थी इस मजबूरी से मैं भी वर्तमान में गुजरता रहता हूं आप एहसास नहीं कर सकेंगे कि मुझे किस तरह की तकलीफों का सामना उन परिस्थितियों में करना पड़ता है जब मैं ध्यान की अवस्था में भी रहता हूं आपके कार्य भी कर रहता, रहता हूं सातों चक्र जो होते हैं जो ध्यान की अवस्था में सुनता को प्राप्त कर लेते हैं सूक्ष्म को प्राप्त कर लेते हैं प्राण वायु प्रभावक होने लगती है और वही पांच मिनट में ध्यान की चिंतन की क्रियाएं पांच मिनट से यहां उठ करके दूसरे स्थान पर पूजन करने जाना पांच मिनट में दूसरे से मिलना यह प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया में बाधक होती है साधक के लिए होता है जब ध्यान की अवस्था में बैठ जाए तो जब तक कूड़द की तृप्ति प्राप्त करता रहे ध्यान की अवस्था में बैठा रहे और धीरे धीरे जब ध्यान की अवस्था को रोके तब भी उसको दस मिनट पंद्रह मिनट आधे घंटे का समय चाहिए और तत्काल वे किसी का स्पर्श न करे तत्काल किसी से बात न करे तत्काल किसी को देखे नहीं नेत्रों से विपरीत परिस्थितियों के वातावरण को तब उसे तृप्ति और आनंद मिलती ऊर्जा मिलती है मगर मैंने बार बार कहा कि इस शरीर की एक एक ऊर्जा को मैंने समाज में बांटने का संकल्प लिया है विचारधारा से मैं सतत आप लोगों को जोड़ता रहता हूं दान की प्रक्रिया पर जो मैंने चिंतन दिया था कि सदैव आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि समाज में इस पूरी प्रकृति की सृष्टि में एक भी ऐसा दानी ना आज तक पैदा हुआ है ना दानी पैदा हो सकेगा जो प्रकट सत्ता को दान दे सके और गुरु को दान दे सके चूंकि चु, तुम दोगे क्या तुम तो सब उस प्रकट सत्ता के अंश हो जो कुछ भी है कड़कड़ -कड़ यहां जो कुछ भी है वह सब उस प्रकट सत्ता की ही तो देन है अगर तुम किसी गुरु के शिष्य हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है वह गुरु की ही देन है और जो गुरु गुरुपूर्णता का प्रतीक होता है वह कभी किसी भी प्रकार से दान के भाव से दी हुई दक्षिणा को स्वीकार नहीं करता क्योंकि गुरु के समक्ष कोई दानी बन नहीं सकता मैंने बार बार केवल एक मार्ग है समर्पण का मार्ग दान भिखारी को दिया जाता है या अपने फिर छोटे व्यक्ति को दिया जाता है और मैंने बार बार कहा कि आपका गुरु अपने जीव को जीविकोपार्जन के लिए अपने मार्ग के लिए कभी भी समाज के दिए हुए दान पर अपना जीवन यापन नहीं करता मेरे जीवन की जो आवश्यकता है वह कर्म, कर्म बल से उपार्जित धन के माध्यम से 18 वर्ष की उम्र की अवस्था के बाद से आज तक मेरे परिजन भी यहां उपस्थित हैं मेरे शिष्य भी यहां सुर में उपस्थित रहते हैं मेरी अपनी आवश्यकता कि जितनी चीजें होती है परिवार के बीच जो भी की वह अपने कर्म बल से उपार्जित धन के माध्यम से उसका उपयोग करता हूं अतः दान नहीं समर्पण का अभाव आपके अंदर होना चाहिए मैंने शिष्यों को कह रखा है कि मेरा लक्ष्य निश्चित रूप से एक बड़ा है और वह लक्ष्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा मगर उस लक्ष्य के लिए हमें उतावले पन की जरूरत नहीं है मैंने समाज को चिंतन दिया है कि समर्पण का भाव रखो पात्रता आपके पास जितनी हो मैंने वह मार्ग बताया है जो पहले अतीत में भी था वर्तमान में था मगर वह साधु संयासी कथावाचकों ने दान के रूप में भिखारियों के समान समाज से दान का भाव लेते रहते मुझे अपने लिए आवश्यकता नहीं अगर यह लक्ष्य यह कार्य जन कल्याणकारी नजर आए तुम्हें लगे कि यह कार्य जो गुरु कर रहे हैं वह हमें भी करना चाहिए तो तुम मेरे सहयोगी बन करके उस लक्ष्य में समर्पण कर सकते हो और उसके लिए मैंने हर शिष्यों को कहा है कि अपने जीवन के उपार्जित धन का एक प्रतिशत से लेकर के दशांश तक जो भी उनके संकल्प में विचारों में आए जो उनकी पात्रता में आए वह समर्पण करने का भाव रखा करें मगर कभी दानी बनकर के इस स्थान पर कोई समर्पण मत करना क्योंकि दान के भाव से आप करोड़ों अरबों समर्पण कर जाएंगे मगर उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा और समर्पण के भाव से एक रुपया भी समर्पण करेंगे तो उसका दस गुना फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा ही जय भटकाओं की विचारधारा से दूर हटने की जरूरत है आज आने को लोग मंत्र के नाम पर समाज को भटका रहे लूट रहे ठग रहे हैं विचार आपको जानने की जरूरत है चुकी आज विजयदशमी पर्व है आज अपनों से अपनी बात कहने का पर्व है मैं उस विचारधारा की ओर आपको ले जाना चाहूं कि हमारे संगठन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है चिंतन मैंने दो दिन के पूर्व के चिंतनों मैंने दिए हैं, जो चिंतन मुझे देना था मगर आज के समाज के जितने कथावाचक हैं राफ रंग की लीलाओं में बातों में और आज जितना ये हिंदू धर्म की बात नहीं कर मैं कह रहा हूं सभी धर्मों पर जिस तरह के अनास्थावादी लोग आघात कर रहे हैं उसकी कोई कल्पना नहीं उस पर हमें सचेत रहने की जरूरत है और ऐसा करने वालों को मुंह जवाब देने की आवश्यकता है बोलो गुरुदेव भगवान की जय क्योंकि तुम्हें चैतन्यता का जीवन जीने की जरूरत है सत्य का जीवन जीने की जरूरत है मानवता के पथ पर चलने की आवश्यकता है प्रकट सत्ता के आराधना का मैंने कहा प्रकट सत्ता को मूल इष्ट के रूप में स्वीकार करो इष्ट एक हो सकती है समस्त देवी देवताओं का आदर मान सम्मान करो इस बात को सदैव ध्यान रखना वह सूक्ष्म शक्तियां हैं हम स्थूल जगत के प्राणी हैं, वह सूक्ष्म शक्तियां सूक्ष्म शक्तियां प्रभावक होती हैं बलवान होती हैं, शक्तिशाली होती है, है वह देव देवशक्तियां उस प्रकट सत्ता के ही अंश है मैं कभी किसी देवी देवता की अनादर की बात नहीं करता मगर इफ्ट एक होगा जिस तरह हमारा पिता एक है हमारी माता एक है उस तरह इस आत्मा की जननी एक होगी इसको आपको दृढ़ता के साथ अपने हृदय में धारण करने की आवश्यकता है जिस तरह हमारे भाई बंधुओं ने को होते हैं हमारे ने को होते हैं उस तरह अनेकों देवी देवता हर काल परिस्थिति में हमारे सहयोग हमारे कार्यों की पूर्ति के लिए उपस्थित हुए उनका हमें आदर मान सम्मान करना चाहिए मगर हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए वह विचारधारा आपके अंदर पटनी चाहिए अन्य था जिस प्रकार भटकाओं के मार्ग में आप जाएंगे तो कोई आपको योग के नाम पे लूट रहा है कोई किसी चीज के नाम पे लूट रहा है मैंने कल चिंतन दिया था कि योग के जो ज्ञान है ज्ञान कभी भी धन लेकर के बांटा नहीं जाना चाहिए गुरुदीक्षा भी मेरे द्वारा दी जाती है दक्षिणा का एक रुपए शुल्क नहीं रखा जाता चूंकि आप हो सकता है समाज का ज्ञान ना हो आप समाज का ज्ञान लेकर के देखें एक, एक लाख रुपए तक की दीक्षा है दस हजार की दीक्षा बीस हजार की दीक्षा पचास हजार की दीक्षा अलग अलग नाम दे दी गए और उनकी दीक्षा इतने हजार दोगे तो यह दीक्षा आपको प्राप्त हो जाएगी फोन से भी आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हो यही हुए भटकाव है यही हुए पतन का मार्ग है उन अधर्मी अन्यायी साधु संन्यासियों के द्वारा जो लाखों करोड़ों में दीक्षा बांट रहे हैं बेच रहे हैं न उनके पास उस दीक्षा की पात्रता है और न जो आपको दे रहे हैं उसका फल आपको प्राप्त होना है जो मैंने कल चिंतन दिया था कि भविष्य में एक आयोजन की जरूरत है कि सत्य असत्य का निर्णय हो सके विज्ञान कम से कम उन अपनी मशीनों से परीक्षण कर सके कि किस साधक के पास मन मस्तिष्क की शांति एकाग्रता की क्षमता एक कितनी अधिक है कौन व्यक्ति अपने आप को इस थूल से परे ले जा सकता है सूक्ष्म जगत में ले जा सकता है कौन इस ऑक्सीजन से परे अपने आप को प्राणवायु पर स्थिर रख सकता है नाना ना प्रकार के भटकाव है योग जो ज्ञान विद्या जब से इस की रचना हुई तब से चली आ रही है मगर समाज को फिर भी योग के नाम पे आज चुकी आज जिसके पास मीडिया है जो अधर्मी अन्यायों को इकट्ठा कर लेता है उनसे करोड़ों लाखों रुपए ले लेता है इकट्ठा करता पहले हाथ जोड़ जोड़ करके आप देखते होंगे टीवी सीरियलों में कभी वही कहते हैं फला मुख्यमंत्री के सामने झोली फैलाकर कहा कि हमारे हमारे कार्यक्रम में दो मिनट के लिए उपस्थित हो जाना दो मिनट के लिए हमारे पास उपस्थित हो जाओ एक संत की प्रार्थना स्वीकार कर लो वही बड़े बड़े योगाचार जो अपने को ब्रह्मश्री कहते हैं उन मुख्यमंत्रियों मंत्रियों के सामने झोली फहराकर भीख मांगते हैं दो मिनट उपस्थित हो जाने के लिए यह धर्म है आह्वान सभी का करना चाहिए मगर मेरे द्वारा भी अगर आह्वान किसी का किया जाता है तो कहा जाता है अगर यहां का फल प्राप्त करना है अपने संस्कार प्राप्त करना चाहते हो यहां पर कुछ अर्जित करना चाहते हो तो श्रद्धा और भक्त के साथ सर झुकाकर इस स्थान में आओ बोले गुरुदेव भगवान की जय मैंने बात कहा मर्यादाओं का मैं कहीं उल्लंघन नहीं करता समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं समाज में जो जनता के जन प्रतिनिधि हैं उनका मान सम्मान होना चाहिए उनको कुछ प्रमुखता मिलना चाहिए मगर धर्म से अधिक प्रमुखता नहीं कि धर्म उनसे दो मिनट के लिए झोली फैलाकर भीख मांगे अरे यही झोली अगर उस प्रकट सत्ता के सामने फैलाए होते तो समाज का आज कल्याण हो रहा होता उन्हीं से लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कराएंगे उसी लाखों करोड़ों रुपए के बल पर फिर वैभव दिखा करके उन्हीं तस्वीरें दिखाकर उन्हीं सिंघासनों में बैठाल करके अपने अगल बगल बैठाल करके और फिर समाज को दिखाएंगे कि देखिए हमारा क्या वैभव है भौतिकता का वैभव की तुम आराधना करते हो ब्रह्मर्षि जैसे नाम अपने सामने संबोधित करते हो योग को बेच रहे हो इसका पतन होगा कल को जगह जगह जो लाखों करोड़ों योगाचार तैयार होंगे वो सब जगह अपनी अपनी दुकान लगाकर बैठ जाएंगे और योग को बेचने लगेंगे और मार्ग भी गलत बताया जाता है वो प्रमाण है जिन चीजों का प्रमाण मेरे द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से बताए जा सकते जो समाज के लिए हानिकारक है अनेकों लोगों बंदरों की तरह नाखून रगड़ते हुए देखेंगे में बाल उगाएंगे इस तरह नाखून रगड़ते हुए आने को लोग जहां देखेंगे नाखून रगड़ना अभिशाप माना जाता था पहले ऋषि मुनियों ने बताया था कि नाखून से नाखून रगड़ना धन की लक्ष्मी की यश की और जन की हानि को प्रदान करता है क्यों कहा गया था क्योंकि इसके पीछे वैज्ञानिक पद्धति छिपी हुई है प्रकृति को यदि नाखूनों को यू रगड़ना ही होता तो हमारे हाथ योन बना करके यूँ बना दिया होता इनका लाभ भी मिलता है निश्चित ही ये अंग उन विदुओं से जुड़े हुए हैं मगर इस तरह यदि आप नाखून रगड़ेंगे तो इस तरह नाखून रगड़ने से आपके अंदर तनाव की को आप तनाव के प्राप्त होंगे आपकी मन की एकाग्रता खंडित होगी और इससे आपकी चेतना जो मूल चेतना चूंकि मेनबार का हो सकता है योगाचार आपके शरीर को मोटापा कम कराना चाहते हो आपको सुंदर बनाना चाहते हो मगर योग का लक्ष्य है प्रकसत्ता की प्राप्ति योग का लक्ष्य है से सूक्ष्म की प्राप्ति सूक्ष्म कारण शरीर की प्राप्ति अपने चेतना मन मस्तिष्क को एकाग्र कर लेने की प्राप्ति इन नाखूनों को कभी ऐसे रगड़ना नहीं चाहिए अगर है तो मैं कह रहा हूं कि चार चार छह छह घंटे लोगों को नाखून रगड़ाया जाए और मशीने लोगों के सामने रख दी जाए और देखा जाए कि नाखून रगड़ने के वाले व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इनका लाभ यदि आपको लेना है तो इन नाखूनों को यू ऐसे अंगूठा और हाथ लगाकर के ऐसे मलना चाहिए इनको मलने का या आप ऐसे नाखूनों को रगड़ लें और अपने हथेली पर ऐसे इसका घरफण करें एक हथेली पर घर्षण करेंगे तब इसका आपको लाभ मिलेगा इनको आप मसल सकते हैं इनको आप ऐसे रगड़ सकते हैं इसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा जितना लाभ आपको उनके बताए हुए नहीं मिल रहा होगा उतना आपको इस तरह मिलेगा, इस तरह आपका तनाव दूर होने लगेगा थकावट में हो परेशान हो कहींवट से बाहर से आए हो आपको आलस से लग रहा हो जड़ता लग रही हो आप इन नाखूनों को ऐसे आगे की उंगलियों को हथेलियों को ऐसे रगड़ना सीख लीजिए ऐसे रगड़िए आपके बदन का दर्द दूर होने लगेगा इनको आप मलना शुरू कर दीजिए इनको मलना चाहिए इस तरह रगड़ा जाना चाहिए इनका उसका लाभ आपको तब मिलेगा मगर यदि आप नाखून से नाखून का घर्षण करने लगेंगे तो इससे आपको तनाव की प्राप्ति होगी कितने लोगों के बाल उगाए एक आध अगर लाखों करोड़ों में अगर एक आध के अंदर, के अंदर ऐसे तो स्वाभाविक कई लोगों के देखेंगे कि दांत अस्सी साल के उस समय दांत निकल आते हैं तो क्या उसको उसी चीज से जोड़ दिया जाएगा इसी तरह जो अपने आपको ब्रह्म ऋषि कहते हैं योगाचार्य कहते हैं वह हस्तरेखा पर उनका यह भी ज्ञान है कि हस्तरेखा में जीवन रेखा कौन सी है मैं तो उस दिन देखकर आश्चर्चकित रह गया यही वह लोग होते हैं अज्ञानी जिनको जहां से थोड़ा सा मिल गया अपने आप को सब कुछ मान बैठे और उन्होंने सोचा जो कुछ हम कह रहे हैं वही है सर्वश्रेष्ठ है मैं जो कह रहा हूं वह अति से एक जगह नहीं लाखों जगह प्रमाणित लिखा हुआ मिलेगा मैंने कभी हस्तरेखा के कि किसी पुस्तकों का ज्ञान इस में प्राप्त नहीं किया मगर मैंने बार बार कहा कि हस्तरेखा के कि कितने प्रमाण में दे चुका हूं कि अगर दूर पचासो मीटर दूर से भी अगर हस्तरेखा कोई रेखा मुझे दिखा दिखाई दे जाती मैं बता सकता हूं इसका भविष्य किसका क्या है और इसके प्रमाण मैंने समाज को दिए कि जब मैं एक राजस्थान में जहां चौहान के साथ जब वहां रह रहा था तो वह हस्तरे विशेषज्ञ थे मैं गया तो हुआ था क्योंकि मैंने बार का कुछ संस्थाओं में मैं अपने चिंतन पहले देने गया तो मैं चाहता था कि मुझे समाज के बीच ना आना पड़े मैं वो दो चार संस्थाओं में गया मैंने संपर्क किया जो कही कहीं ना कहीं सत्य की विचारधारा थे उनके संस्कार थे मगर समाज में भटक चुके थे मैं उनके पास गया कि अपनी शक्ति का कुछ एहसास कराऊंगा जानकारी दूंगा तो शायद वो सतमार्ग में बढ़ जाएं, तो मुझे अपना परिचय न देना पड़े मैं उनके साथ जुड़ करके वो अपने आप को पुजवाते रहे क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे बार कहा अगर मुझे कष्ट होता है तो अपने आप को पुजवाने का जब आप मेरे सामने प्रार्थना निवेदन कर रहे होते मगर आपकी मजबूरी है कि आप मुझको ही माध्यम बनाकर उस प्रकट सत्ता की ओर तक जा सकते मगर मेरे लिए कष्टदायी क्षण होते हैं मैं चाहता क्योंकि तो मैं साधक हूं मुझे जो कुछ मिलना है मां के चौड़ों से मिलना है और मुझे जो कुछ देना है आपको देना मगर उसके लिए अगर आप प्रार्थना करते रहें तो मुझे अनुचित सा लगा करता है इसलिए मैं अधिकांश माल्यार्पण नहीं कराता अधिकांश अधिकांश तो लोग न अपने पैर पूजन कराता हूं न अपनी सेवाएं लेने का प्रयास करता हूं चूंकि तो मेरा धर्म है कि अगर मैं समाज के बीच आया हूं तो आपको कुछ दू और अगर समाज के बीच न रहना होता तो एकांश स्थानों में कहीं चला जाता या अपना परिचय ही नहीं बताता मैं वहां पर था अनेकों प्रकार की घटनाओं से मैं आज अगर चौहान यहां पर मौजूद था चौहान उस संस्था में वहां सेवा कर रहा था मगर उसने कुछ वहां पर देखा कि मैं अगर प्रातः 6 बजे बैठ जाता था ध्यान साधना पूजन में तो सायंकाल शायद सायं इससे विवाद सात या सात या आठ बजे सायंकाल उठता था या मेरे दो, दो दो तीन तीन महीने रह में रहे। एक ऐसे स्थान पर जाकर के उनको एहसास कराना चाहता था कि सत्य को अगर वो महसूस कर सके शायद उनके चिंतन बदल जाए चूंकि उनसे एक समाज जुड़ा हुआ था भावनात्मक रूप से उन्होंने समाज उसी बिंदु से जुड़ा था जिस बिंदु से आज मैं यहां पर आया मुझे लगा शायद ये मेरे क्षमता से मेरे विचारों से कहीं न कहीं आकर्षित होंगे और मैं जो कहूंगा उसका पालन करने लगेंगे मैंने उनके सामने ऑफर भी रखा था कि आपको जितने पैसे की जरूरत हो आप एक आंकलन करके मुझे बता दीजिए कि आपके जीवन में इतने धन की जरूरत है मैं उतना धन आपको प्रदान करा दूंगा मैं चाहता हूं मैं एकांत स्थान में किसी जगह एकांत जंगल में जाकर झोपड़ी बनाकर वहां शांत से साधना करूं और केवल एक व्यक्ति मुझसे संपर्कित रहे समाज का समाज की बातें आप लाके मुझे बताते रहे मैं जो कहूं वह समाज में आप करते कहते रहो समाज आपको पूछता रहेगा मगर आपको वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा केवल एक व्यक्ति मुझसे निर्देशित हो जाए बारह बारह घंटे एक एक आफर में बगैर एक बूंद जल ग्रहण किए लगातार मेरी साधनाएं चलती रहे उसे मैंने उन लोगों को एहसास कराया उसे प्रभावित भी हुए मुझे आवश्यकता ज्यादा महत्व तो भी देने लगे मगर कहते कुत्ते की पूछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है उसे सीधा नहीं किया जा सकता वहां हस्तरेखा हाँ वो अपने आप को आपको हाँ रेखा विशेषक कहते थे बड़ी एक टीम बैठा करती थी जो टेबलों में लोगों के पेपर आते थे पत्र आते थे हाँ रेखा के लोग छाया प्रति भेजा करते थे और छाया प्रति भेज करके उनके उत्तर वो लिखाया करते थे मैं कभी कभार जब उधर बैठा रहा करता तो अंदर ही अंदर एक विशेष परिस्थिति मेरे अंदर आया करती थी कि अधिकांश जो कुछ भी लिखा रहे हैं गलत लिखाते हैं एक बार इसी तरह मुझसे रहा नहीं गया और लगभग जितनी दूर शायद ये सदस्य बैठे हुए हैं इतनी दूर पर एक टेबल लगी थी वहीं पर एक पत्र खोला गया पत्र उन्होंने फाड़ा और पत्र खोल करके बड़ा अच्छा हाथ की तस्वीर किसी किसी के हाथ बहुत सुंदर होते हैं मगर हाथों की सुंदरता ही आपके जीवन को नहीं संचालित कर सकती आपके संस्कार आपके जीवन को संचालित करते हैं उस हाथ की रेखाओं को सुंदर रेखाओं को देख करके उन्होंने चूके एक को बैठ कर बोल के लिखाते थे तो दस पांच मीटर आवाज दूर तक जाया करती थी अरे बोले बढ़िया इसका तो बड़ा सुंदर हाथ है बड़ी सुंदर रेखाएं हैं लिखाओ चलो इसको लिखा दो कि आपके बहुत अच्छे योग है विदेश जाने के योग होंगे आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो आपका सौभाग्य सवभा, उदय होने वाला है नाना प्रकार की वो दो चार वाक्य बोले मैंने कहा रुको मुझसे नहीं रहा गया चुकी उसके साथ कुछ घटित होने वाला था मैंने कहा भूल करके जो लिखा रहे हो मत लिखाना इसको मैंने कहा चूंकि मैंने बार कहा इस तरह मैं प्रमाण दे चुका हूं मैंने कहा जिस फोटोग्राफ को पकड़े उसी पत्र के अंदर एक उसका पत्र भी पड़ा होगा उस पत्र को पढ़ करके देखो क्योंकि इस तरह की अनेकों घटना मैंने बार का इंद्रपाला हो जाए जैसे लोग मैंने दिया था कि अनेकों लोग मैंने यहाँ से विदेश तक की जानकारी चूंकि मैं तब स्वतंत्र रहता था इन वस्त्रों को मैंने नहीं धारण किया था जिस तरह मेरे बार कहा अचानक कुछ लोग समाज में आज भी अचानक योगी सन्यासी ऐसे बीच में विचरण करते समाज में कि अनेकों प्रकार के आशीर्वे परिस्थिति देकर चले जाएंगे और एकांत स्थान में चले जाते तब तो मेरे सामने भी निर्दता थी जो मैं चाहता था कुछ झलकिया देकर के और समाज कुछ अगर वर्ग मुझसे जुड़ जाए उस तरह की विचारधारा की मैं एकांत में रहू और वो मेरे कार्यों को संचालन करते रहे तो इस तरह के कार्य कर दिया करता था